संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व सूर्यपुत्री तपति के साथ राजा संवरण का विवाह वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय गंधर्व के मुख से तप्तिनंदन नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा गंधर्वराज हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा यह तप्ति कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हो गंधर्वराज ने कहा अर्जुन आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है इनकी पुत्री का नाम था तपती वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमती थी वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तपती नाम से विख्यात थी वैसी रूपवती कन्या देवता असुर अप्सराक्ष आदि किसी की भी नहीं थी उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करे इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे उन्हीं दिनों पूर्व वंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ पाद्य पुष्प उपहार सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते नियम उपवास तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्तिभाव से उनकी पूजा करते सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे बात थी भी ऐसी ही जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य है वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे एक दिन की बात है संवरण घोड़े पर चढ़ पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया वे पैदल ही चलने लगे उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा राजा के आंखें और मन उसी में गढ़ गए वे सब कुछ भूल गए हिल डुल तक नहीं सके चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मथ कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा उन्होंने कहा सुंदरी तुम किसी की पुत्री हो तुम्हारा क्या नाम है तुम किसकी पुत्री हो तुम्हारा क्या नाम है इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई नहीं होगी तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है राजा की बात सुनकर वह कुछ न कर सकी बादल में बिजली की तरह तक्षण अंतर ध्यान हो गई राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चिष्ट हो गए राजा सम्बरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तपती फिर वहीं आई और मिठास भरी वाणी से बोली राजन उठिए उठिए आप जैसे सतपुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए अमृत घोली बोली सुनकर संबरण उठ गए उन्होंने कहा सुंदरी मेरे प्राण तुम्हारे हाथ है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो तुम गांधर विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो मुझे जीवन दान दो तपती ने कहा राजन मेरे पिता जीवित हैं मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती आप जैसे कुरीन भक्तवस्थल और विश्व विस्तृत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है आप नम्रता नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंद्या सावित्री की छोटी बहन हूँ यह कहकर तपती आकाश मार्ग से चली गई राजा संबरण वहीं मूर्छित हो गए उसी समय राजा संबरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री मंत्री अनुयायी और सैनिक आप पहुँचे उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत मिलाने की चेष्टा की होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया ठीक बारहवें दिन वशिष्ठ महर्षि आए उन्होंने राजा संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर पूछा पूर्ण करने की बात करने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा भगवान मैं राजा सम्बरण के लिए आपकी कन्या तपती का याचना करता हूँ आप उनके उज्जवल वश यश धार्मिकता और नृतिज्ञता से परिचित ही हैं मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति है भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संबरण के पास भेज दिया वशिष्ठ के साथ तपती को आते देखकर कर संबरन, अपनी प्रसन्नता का स्वरण न कर सके इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तपती को प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से सम्पन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे राजकाज मंत्री पर रहा इससे इंद्र ने उसके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा ओष तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तपती संबरन को राजधानी में ले आए पर्वत वर्षा करने लगे पैदावार शुरू हो गई राज दंपति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुखभोग किया गंधर्वराज कहते हैं अर्जुन यही सूर्यकन्या तपती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी थी इन्हीं तपती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ जिससे कुरु वंश चला उन्हीं के संबंध से मैंने आपको तपती नंदन कहा है